सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से मैं इंतज़ार करूं ये दिल निसार करूं मैं तुझसे प्यार करूं और मगर कैसे एतबार करूं झूठा है तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा वादा तेरा वादा तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये तुम्हारी आँख है या नशे का तोड़ है ये कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं हमारे सामने है हमारे बाद नहीं किताबें हुस्न में तो वफा का नाम नहीं अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम निगाहें गैर से भी मगर मनसूब हो तुम किसी शायर से पूछो गज़ल हो या यारुबाई भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो दामन में तेरे फूल हैं कम और काटे हैं जिया वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा सादा वादा वादा वादा वादा तेरा तेरा नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार इतवार की शाम आ गई और वक्त आ गया कि अब आपसे बातें की जाएं अब सब समझ ही नहीं आ रहा था कि आज की बात किन किन विषयों पर की जाए दरअसल इतनी चीजें दिमाग में गड्ढ मड्ढ हो रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कि बजाय चीजों के बारे में उनको ऑर्डरली तरीके से रखने के जैसे जैसे दिमाग में आती जाए वैसे वैसे, वैसे बात करते जाए क्यों क्योंकि अरे ये तो बात करने का जरिया है ना यहां पर कोई किसी किस्म का भाषण तो देना नहीं है तो साहब वही सोचते हुए आज मैंने सोचा कि आपको पहले बिना किसी विषय के बात कैसे की जाती है इस पर भी बात करके दिखाई तो साहब आपको यूं बताऊं कि मैं कल बाल कटाने के लिए चला गया और साहब जब कल बाल कटाने गया ना तो, तो सोचता हुआ गया देखिए रिटायर हो जाने के बाद आदमी के पास सोचने के लिए बहुत मुद्दे होते हैं आप सोचते होंगे कि सोचने के मुद्दे सिर्फ कामकाज करने वाले आदमियों के लिए होते हैं मगर ना ना हम लोग जैसे खाली आदमी भी बहुत सोचते हैं तो सोच क्या रहा था कि आखिरकार पिछली बार कब बाल कटाए थे मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है ना जो हर व्यक्ति जो बाल कटाने जाता है उसको आता जरूर है हमें भी आया खैर सोचते रहे सोचते रहे नहीं समझ आया कभी याद आया दो महीने पहले कभी याद आया एक महीने पहले कुछ भी खैर दुकान पे पहुंच गए दुकान पे पहुंच गए तो साहब एक सज्जन हमसे पहले पहुंच गए थे और साहब उनको देखने से लगता था कि वो हमारे यहाँ की जो तेलुगु फिल्में होती है ना उनके विलेन जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और भगवान की दया से शरीर भी हट्टा कट्टा था तो साहब नाई अगर उनको पहले मौका नहीं भी देता तो यकीन मानिए कि मैंने उनको पहले मौका दिया होता क्योंकि ऐसे व्यक्ति यदि इंतजार में बैठे रहे तो आपको ये लग सकता है कि भैया इन्हें कभी भी गुस्सा आ सकता है और उनका गुस्सा खतरनाक हो सकता है तो साहब इसलिए हमने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि ये पहले बाल कटा रहे हैं हम बैठे रहे नाई थोड़ा परिचित सा था उसने कहा कि नहीं नहीं साहब इनकी केवल दाढ़ी ठीक करनी है मैंने कहा कोई बात नहीं आपको जो करना है करिए मैं आराम से बैठा हूं ई चूंकि पड़ोस का है तो उसने मुझे और भी थोड़ा सम्मान देने के लिए कहा आप अखबार पढ़ दीजिए वो व्यक्ति इतने बीच में लाल आंखों के साथ मुझे घूरते से रहे। मैं नाई से बोलता रहा नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं अखबार जाने दो मैं बैठा हूं ये नहीं बताया मैंने कि मुझे तेलुगु का अखबार पढ़ना नहीं आता है उसके बाद साहब उनके दाढ़ी की छटाई शुरू हुई अब आप विश्वास करिए मैं नहीं सोचता था कि ऐसे मतलब ऐसे भयानक व्यक्ति भी इतनी कोमलता से नाई से बताएंगे नहीं भैया मतलब वो तेलुगु में कह रहे थे मगर जो मुझे उसका मतलब समझ में आया वो अपने एक एक बाल को बराबर करवाने के लिए नाई को बराबर गया, इशारा करते रहे और उससे कहते रहे इधर से इधर से इधर से खैर साहब तो इस प्रकार आधा घंटा इंतजार करना पड़ा मगर कोई बात नहीं हमारा भी नंबर आ गया जब हमारा नंबर आया साहब उसके बाद हमारे पीछे एक सज्जन अपने आठ नौ साल के बेटे को लेकर के आ गए अब मुझे तो शीशे में वो बैठे नजर आ रहे थे और वो बच्चा तेलगु में लगातार अपने पिताजी से कुछ निवेदन कर रहा था पिताजी उसकी बात आधी सुनते थे आधी नहीं सुनते थे मगर जब उस बच्चे ने अपनी बातचीत में अपने बालों की ओर इशारा किया और पिताजी ने उस पर इनकार में सिर हिलाया तो मैं समझ गया कि ये क्या कह रहे होंगे बच्चा जिद कर रहा था कि मेरे बाल एक स्टाइल आजकल जो चलता है जिसमें कि काफी ऊंचाई तक बहुत छोटे बाल होते हैं वो कटवा दो मगर पिताजी साफ इनकार कर रहे थे और कुछ उसको स्कूल की बात भी कह रहे थे सारी बात तेलुगु में चल रही थी जो मैं शीशे में देखते हुए और बातें सुनते हुए कर रहा था खैर साहब मेरा काम हो गया उठकर चलने लगा तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो यह बच्चा किसी पर्टिकुलर हेयर स्टाइल की तरफ इशारा कर रहा है जो कि शायद आजकल कोरियन पॉप सिंगर्स के ऊपर के यहां बहुत मशहूर है उन्होंने कहा हाँ साहब बिल्कुल सही बात आपने कही ये वही हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैंने कहा साहब बहुत खुशी की बात है कि आप उस हेयर स्टाइल को यह बनाने के लिए आपसे कह रहा है और आपके मना करने पर मान जा रहा है मैंने कहा साहब हम लोग भी इस उम्र के दौर से मतलब इसको देख करके वो जमाना याद आ रहा है जब पिताजी हम लोग को बाल कटाने ले जाते थे या नाई घर पर आते थे और बाल कटा, कटाई होने वाली होती थी हम लोग नाई को इशारा करते थे कि बाल लंबे ही रहने दो और पिताजी डपटकर नाई से बोलते थे कि इनके बाल इतने छोटे कर दो कि हाथ में ना आएं और साहब नाई तो आप समझ सकते हैं उन्हीं की बात मानता था मैंने कहा कि एक वो भी जमाना था उसके बाद फिर एक ये भी जमाना आया जबकि पिताजी कहा करते थे कि हमसे पैसे ले लो और बाल कटाया हो तब हम लोग नौकरी चाकरी करने लगे थे और लंबे लंबे बाल रखने का फैशन चला रहे थे खैर साहब उन्होंने कहा साहब हम तो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब मैं इनको पैसे दूंगा कि जाओ खुद बाल कटाया हो तो साहब जब ये सब घटनाएं हुई ना उसके बाद बहुत शिद्दत से पिताजी की याद आई और मन हुआ कि वो कहीं से आ जाए और हम उनको बता सके कि देखिए आपके कहे बगैर हमने बाल इतने छोटे करा लिए हैं परंतु जो चले जाते हैं वो आते तो है नहीं हां बातें उनकी याद आती रहती है इसी सिलसिले में आज किसी ने व्हाट्सएप पर एक ज्ञान दिया कि क्या जो लोग चले जाते हैं काश उनसे भी खतों किताबत की कोई गुंजाइश होती तो कम से कम वो हमें अपने संदेश तो भेज पाते अपनी खुशी या अपने गम के बारे में हमको बता पाते कि उन्हें हमारा काम हमारा व्यवहार हमारा आज उन्हें कैसा लग रहा है ऊपर से देखने पर मैंने उसी वक्त यह सोचा कि अगर खतों खिताबत की गुंजाइश होती तो शायद हम भी उनको बता सकते कि देखिए हमें आज आपकी बातें कितनी भली भांति याद आ रही हैं। मगर साहब यह खतों किताबत तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी के बस की बात है हाँ सुनते हैं कि कुछ जगहों पर ऐसे मीडियम्स हैं उपलब्ध जो कि आपकी बातें वहां तक और वहां की बातें यहाँ तक पहुंचा सकते हैं पता नहीं घोसा ये लगता है नमस्कार घोषपिल में था ना कि वो मीडियम बनी थी वो जो उनका क्या नाम है बड़ी अच्छी एक्सप्रेस वो थी आ, फिल्म ही नहीं ये तो फिल्मों और कहानियों में तो है ही इसके बारे में अक्सर कहीं न कहीं पढ़ने लिखने को मिलता रहता है तो तो तो साहब एक ये बात थी। आ, इस बात इस बात थी आगे अभी आप नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें अपना पक्ष भी कहना होगा हाँ आप भी कह लीजिए अगर अगर अम्मा जी पापा जी आके अपनी बात कह कह सकते होते तो इनकी तो बीच बीच में बड़ी पिटाई हो जाती इनकी कभी कभी ऐसी हरकतें और ऐसी बातें होती हैं कि हमको मेरे मुंह से बेसाखता निकल पड़ता है कि अभी ऊपर से अम्मा जी कुछ फेंक के आपके ऊपर चला देंगी आप ऐसी गड़बड़ बात कर रहे हैं या पापा जी अभी ऊपर से चीख के आपको डांटेंगे कि भैया ये तुम कैसी बात कर रहे हो सचमुच में नहीं ये हैं बहुत अच्छे इंसान मगर कभी कभी इनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि ये ऐसा हो सकता था तो ये ये काफी बच गए हैं ये जो खतों की ताबत और जो संवाद का आदान प्रदान ना हो पा रहा है इसे ये काफी हद तक बच गए हैं ये नहीं जानते हैं, हैं? समझे आप आप अब आगे बात कह सकते हैं ही? अच्छा साहब धन्यवाद अच्छा एक दूसरा मुद्दा ये भी आपके साथ उठाना था ये मुद्दा था जो कि मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था उसको सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया एक बात एक चीज होती है वादा मतलब आपने किसी से कुछ करने को कहा उसके बाद वो वादा पूरा करना भी आपके हाथ में है और नहीं पूरा करना भी आपके हाथ में और इसी तरह से कोई दूसरा आपसे वादा करे तो उस वो भी पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मगर कुछ वादे ऐसे होते हैं जो किए तो नहीं जाते मगर माने जाते यानी कि आप उन चीजों को देख करके यानी आप किसी चीज को देखकर आपको लगता है कि ऐसा तो ये करेंगे ही और जब वो वादा तोड़ दिया जाता है वो वादा पूरा हो जाए तब तो चलिए कोई कहानी नहीं बनती मगर अगर वो वादा तोड़ दिया जाए तब क्या होता है तो जो वादा मतलब जिसकी तरफ से वो वादा किया गया होता है या जिसके करने से वो वादा समझा गया होता है वो तो साफ इनकार कर देता है कि भाई हमने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था और क्योंकि कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस बारे में कोई रसीद तो दी ही नहीं गई थी कंपल्सन क्योंकि उसको हाँ उसकी तरफ से तो कोई कंपल्शन है ही नहीं आपने अगर उसको वादा समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर पूरा हो जाए तो आपकी उम्मीद पे खरा उतरा और अगर पूरा नहीं हुआ तब आप शिकायत करते रहेंगे कि भाई हमको तो लगता था कि आप ऐसा करेंगे तो सवाल यह है कि लगता आपको था उसने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था इसके एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा देखिए सबसे पहला उदाहरण तो जो मुझे कार्यालय के दौरान समझ में आ रहा है यानी कि ऑफिस के दौरान अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि साहब लोगों के जो मतलब उनका व्यवहार था उससे लगा कि ये साहब लोग जब भी मौका आएगा तो ये मेरा फेवर करेंगे मगर जब मौका आया तो उन्होंने मेरा नहीं बल्कि शायद किसी दूसरे का फेवर किया या कम से कम मेरा नहीं किया मैं यू कहूं कि भाई उन्होंने जो डिस्क्रिपन था उसका इस्तेमाल नहीं किया तो साहब अब ऐसे मौकों पर मेरे दिल में तो बहुत शिकायत उठी मैं नाम नहीं लूंगा परंतु एक दो लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है मुझे उनसे तो बेहद शिकायत थी साहब वो मेरा भला कर सकते थे मगर उन्होंने किया नहीं तो जब मैंने ओब्लिकली मेरी भी खैर मैं ये भी कहूंगा सच बात यह है कि मैंने उनसे साफ साफ तो सामने कभी पूछा नहीं मगर जब इनडायरेक्टली या ओब्लिकली उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे तुमको अगर ऐसी उम्मीद थी हमसे तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं कह देते तो हम कर देते अब साहब बात तो सही है उनकी कि अगर हम कह देते तो कर देते ये तो बात हुई दफ्तर की या कार्यालय की ऐसी घटनाएं स्कूल कॉलेज के जमाने में भी हुई और कुछ तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के जमाने में भी हुई मैं अब देखिए क्योंकि मेरी पत्नी बगल में बैठी है तो इसलिए मैं और ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ जगहों पर बिना कहे वादे थे मगर वो जो बिना कहे वादे थे वो हमारे हिसाब से थे सुनने वाले यानी दूसरे व्यक्ति दूसरा पक्ष जो वादा करने की जिसकी बात थी उसकी तरफ से वो वादा था ही नहीं अब यहां पर फिर वही बात है कि हमने पूछा तो नहीं तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के वादों को क्या किया जाए यानी जो वादे हुए भी और नहीं भी हुए बड़े लोगों ने समझदार लोगों ने शायद हम लोग से बार बार ये कहा है उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये हम लोग क्यों तो उम्मीद लगा बैठते हैं ये उम्मीद लगा बैठने की भूल तो हमारी अपनी है ना देखिए इसको एक मतलब एक नया ही ट्विस्ट है ये मैं तो यूं कहूंगा ये उम्मीद लगाना उम्मीद तो तब होती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री पर चल रहे होते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री यही रूट लेगी यहां पर हम मतलब शायद वादे के मामले में भी आप उसी ट्रेजेक्ट्री पर ही चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसका जो परिणाम होना है यानी कि इसका जो निष्कर्ष निकलना है वो एक पर्टिकुलर निष्कर्ष एक्स वाई जेड पहुंचना है और एक्स वाई जेड ना पहुंच करके वो निष्कर्ष ए बी सी हो जाता है क्यों क्योंकि जिसको उस एबीसी की जगह एक्स वाई जेड पहुंचाना था उसने अपना काम नहीं किया या अगर किया भी तो कुछ ऐसे किया कि जो आपका चाहा हुआ ना हुआ हो तो साहब अब ऐसे वादों का क्या किया जाए मेरा तो ये विचार है कि जैसे कहा ना उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मुझे लगता है कि जब तक वादों की मोहर और रसीद न हो तब तक साहब इन वादों को वादे समझना ही नहीं चाहिए जैसे एक मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं कि एक गाना है ना मैं तो एक ख्वाब हूं तो अब ये जो ख्वाब हूं जब कहा गया ना तो ख्वाब में जब जब सपना आता है तब तो बिल्कुल सच्चा लगता है सपने में सब कुछ वास्तव में हो रहा होता है मगर जब आंख खुलती है तो वो सपना तो टूट चुका होता है यानी कि वो सपना समाप्त हो चुका होता है यानी अब देखिए इसमें सपने का कोई दोष नहीं है कि वो आया था दोष तो आपका है जो आप उस सपने को आगे एक्सटेंड यानी कि तो उसी ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए देखना चाहते हैं तो बार बार कहा जाता है कि भाई साहब ये तो ख्वाब है ख्वाब को हकीकत न समझो तो मेरे को लगता है वादे को भी अगर हम ऐसा ही समझें तो कैसा रहेगा मतलब वादा आपसे किसी ने कर दिया और आप उसको समझ ना बन गया भरोसा न कर ना ना ना अगर वादा कर दिया तब तो पक्की रसीद हो गई लेकिन तब भी तो ऐसा होता है कि वादा हाँ, पुणा वादा, पुणा हाँ तब वादा ना तोड़े अगर वादा पूरा ना करे कोई आदमी जिस समय के उसने वादा कर दिया और पूरा नहीं किया अब ये तो बात सही है कि भाई आप कोई फांसी नहीं लगा देंगे उसको ना आप उसको कोई सजा देंगे मगर आपके पास कहने का एक मौका हो जाता है मगर ऐसी जगहों पर कि जहां पर ना कोई रसीद मिली न कोई टिकट लगा वहां पर क्या करना वहां पर तुम अगर आपको ये लगता है कि अभी वादा नहीं हुआ है तो भैया उसको पक्का ना मानिए यानी वो एग्रीमेंट फॉर सेल भी नहीं हुआ टाइटल डी ट्रांसफर की तो बात ही छोड़ दीजिए तो एग्रीमेंट फॉर सेल भी जब ना हो तो कैसे उम्मीद कर लीजिएगा कि साहब ये बात स्वीकार की जाएगी या वो एग्रीमेंट या वो सेल होकर रहेगी तो साहब ये एक बात हुई मतलब देखिए मैंने आज आपसे दो बातों पे बातें कर ली बात नहीं नहीं ना, ना, वापस आ रहा हूँ अब वापस आके अब पहली तीसरी बात है की वो जो पिछले हफ्ते गाना दिया था साहब हमने वो क्या गाना था हाँ साहब पिछले हफ्ते का गाना था दम मारो दम तो साहब ये वास्तव में लोकप्रिय गाना था क्योंकि मेरे जितने भी मित्र जवाब देते हैं हर हफ्ते सबने ये गाना पहचान लिया एक आध लोगों को छोड़ दीजिए तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं मगर मैं सबका आभारी हूँ कि आपने तुरंत जवाब दिए इतनी तेजी से जवाब शायद ही किसी गाने के बारे में मुझे मिले हो तो कौन बनेगा में लोग वो भी वहां पर भी तो वहाँ पर भी जब समय सीमा नहीं रहती है तब आराम से जवाब नहीं मिलते तब थोड़ा लंबा समय लिया जाता है तो साहब अब चलिए हम इस हफ्ते का गाना आपको देते हैं ये रहा वोगी अच्छा तो साहब ये गाना आप हो सकता है आप पहचान लें और क्योंकि इसके बारे में अगर मैं आपसे कुछ भी कहूंगा इस समय तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ी बेईमानी कर रहा हूं तो चलिए कोई बात नहीं तो ये आज के मुद्दे हम यहीं पर छोड़ रहे हैं और एक बात आपसे खाली और कहना चाहता हूं देखिए अभी भी मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूं कि मेरे को अपने दो तीन मित्रों के बारे में सुनने को मिला कि उन्होंने मतलब उन्होंने मतलब खुद भी स्वीकार किया कि हम भूलने बहुत लगे हैं ये तो बात सही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये भूलने की बीमारी तो आती जाएगी मगर ये भूलने की बीमारी आप जानते हैं हम सबको बस एक निश्चित गति से आए तो अच्छी लगती है यानी कि ये सामान्य लगती है और कभी कभी बहुत काम भी आती है वहीं पर ये बीमारी अगर तेजी से आए ना साहब तो बहुत मुश्किल पैदा कर देती है क्योंकि मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को भी जिनको जब ये बीमारी हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को पहचानना भूल गए वो और मतलब क्या कहो छोड़िए क्योंकि ये मेरे परिवार की बात है तो मुझे फिर बहुत मतलब शिदत से याद आने लगेंगे वो सब बातें तो मैं उसको नहीं करूंगा मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कहा ये जाता है कि इस भूलने की बीमारी से बचने का बेहतरीन तरीका है बातें करते रहने का तो साहब अगर बातें करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा तो दिमागी खेल खेलने से भी आराम होता है मतलब कम हो जाती है हाँ ठीक है तो देखिए कुछ भी करते रहें मैं बातें करने पे खाली जोर, जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि बातें करने से और भी जैसे डिप्रेशन अवसाद जैसी चीजें हैं उनसे भी दूर रहने का मौका मिलता है और साहब आपको सच बताऊ अरे बातें करने का मैंने तो अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा वो ये कि मैं, मैं जब मोटरसाइकिल पर चलता हूँ ना यानी जब चला रहा होता हूँ मोटरसाइकिल तो नॉर्मली मुझे हर दिन लगभग एक घंटे मोटरसाइकिल चलानी होती है भाई साहब मैं उस बीच में ना बातें करता रहता हूँ काल्पनिक मित्रों से कभी मैं ट्रैफिक पुलिस वाले से और कभी अगल बगल में चलने वालों से और उनसे बातें क्या करता हूँ कभी किसी से लड़ना होता है तो मन उसके ही मन उससे लड़ाई करता रहता हूँ कभी किसी की प्रशंसा करनी होती है मन ही मन प्रशंसा करता रहता हूँ और सच बताऊं जब कभी ऐसा कुछ नहीं होता तो अपने जो दुश्मन दुश्मन है ना पुराने यानी जिनको मैं दुश्मन मानता हूं उन्हें गालियां देता रहता कितनी मैंने कहा ना जिनको मैं दुश्मन मानता हूं अभी आपको दुश्मन नहीं मानता हूं इसलिए इसलिए आपको नहीं मगर जो दुश्मन है वो सुन रहे होंगे अगर जो तो वो जानते हैं मैं अच्छा कभी कभी तो हालांकि भगवान को ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता हूँ मगर कभी कभी भगवान से उनके लिए बातें करता रहता हूँ कि भाई साहब दुश्मनों के साथ ये कर दो ये कर दो जिसमें मेरी एक बड़ी मनपसंद दुर्भावना है कि वो आदमी उसके शरीर का कोई अंग भंग हो जाए और वो किसी चौराहे पर जब मैं रेड सिग्नल पे खड़ा हूँ ना वो मुझे भीख मांगता हुआ दिखाई पड़े बड़ी मतलब मेरे अरमान है कि ऐसा हो जाए मैं ये भी बड़ी प्रार्थना करता हूँ आप सोचेंगे बड़ा कमीने मैं आपको आपके सामने तो ज्यादा झूठ बोलता नहीं तो आपको भी बता दे रहा हूं तो साहब बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी और इस तरह के अवसाद से और भूलने से दूर रहेंगे अच्छा हाँ बोली भूल एक सवाल आपने कहा भूलने की बीमारी बड़ी अच्छी भी होती है अच्छी वाला लगी हाँ अच्छी ऐसे होती है कि दुश्मनों को भूल जाइए भैया भूल जाइए कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया था तो अच्छा है ये बात है।, है ना अपने मन की शांति क्यों खोनी है देखिए मन की शांति हो ना हो मगर भूल जाना अच्छी बात है जैसे मैं आपको सच बताऊ मेरे को कभी कभी लोग याद दिलाते हैं कि अरे फलाने ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था तो मैं सोचता हूँ अच्छा मुझे तो याद भी नहीं है चलिए तो ठीक है साहब अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे और फिर बातें करते हैं ऐसे ही कहीं से कहीं की बातें शुरू हो जाएंगी तो बातें चलती बात रहेंगी आपकी बात खत्म होने से पहले उस नाई ने आपसे कहा था ना कि आपके बाल बहुत बड़े, बड़े हो गए इस बार <laughs> कहा था ना था? और से हमने उन नाई सज्जन को कल ही देखा था, था। हाँ। तो आपने उनसे कहा तो होता पूछा तो भैया तुमने अपनी क्या हालत बना रहे अरे भाई इतने बड़े बड़े बाल अरे भाई में और हमा, में अंतर हमारे बाल काटने के लिए तो वो हैं उनके बाल काटने के लिए कोई दूसरा नाई होगा चलते है उनको ले जाके कहीं उनकी सबको चलिए साहब चलते हैं नमस्कार आपका आभारी हूँ की आपने इतना वक्त दिया हफ्ते हाँ फिर मिलेंगे। नमस्ते। तेरा जानती जानती जानती है, है, है, कई दिल तोड़ने के बहाने कहीं पे सोज है तू कहीं पे साज है तू जिसे समझा न कोई वही एक राज है तू कभी तू रूठ बैठी कभी तो मुस्कुराई अरे किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई उड़ाए होश तबा तेरी आँखें शराबी उड़ाए होश तबा तेरी आँखें शराबी जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी बुलाए छाँव कोई पुकारे धूप कोई तेरा हो रंग कोई तेरा हो रूप कोई हो कुछ फ़र्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मार गया बंदा मैं सीधा साधा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा